माँ की बातें सरयू बाला देवी 24 मार्च 1920 श्रीमा अपने गांव जयराम बाटी गई थी लगभग एक वर्ष बाद फाल्गुन फरवरी मार्च मास में उनका कलकत्ते के अपने बाग बाज़ार के मकान में शुभागमन हुआ वे काफ़ी बीमार थी काफ़ी दिनों से उन्हें बीच बीच में मलेरिया का ज्वर आ जाता था दर्शन करने जाकर मैंने पाया कि माँ कपड़े धोने लगी है नल घर से बाहर आकर उन्होंने कहा बैठो मैं आती हूँ सबसे दक्षिण की ओर स्थित कमरे में माँ का बिस्तर लगा हुआ था पाँच मिनट बाद ही वे कपड़े बदल कर वहाँ आकर खड़ी हो गई श्री चरणों में प्रणाम करते ही उन्होंने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और बोली बैठो कैसी हो सेवा के लिए मैंने कुछ दिया वे रुपये हाथ में ही लिए रही माँ का स्वास्थ्य देखकर मेरे मुख से कोई बात नहीं निकल रही थी केवल उनके मुख की ओर ही मैं देखे जा रही थी और सोच रही थी कैसा शरीर था और कैसा हो गया है साथ में सुमति की नौकरानी भी गई थी उसके प्रणाम करने की तैयारी करते ही माँ ने उससे कहा तुम वहीं से करो वह दरवाजे के नीचे प्रणाम करके चली गई माँ इतनी दुर्बल हो गई थी कि लगा उन्हें बातें करने में भी कष्ट हो रहा है नीचे ही बैठी थी इतने में रात बिहारी महाराज आकर मां को अधिक बातें करने से मना कर गए तो भी मां बीच बीच में दो चार बातें पूछने लगी मैं यथासंभव संक्षेप में उत्तर देकर बैठी हुई थी उसी समय शिशु को गोद में लिए राधा रानी वहाँ आई उनका बच्चा बीमार था मैंने बच्चे के हाथ में कुछ दिया परंतु राधो किसी भी हालत में उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी माँ ने कहा यह क्या राधु? दीदी प्रेम से दे रही है और तू लेगी नहीं यह कहकर उन्होंने स्वयं ही उसे उठाकर रख दिया बच्चा केवल माँ तथा अपनी नानी के कारण ही नहाने खाने में अनियमितता के फलस्वरूप रोग भोग कर रहा था यह कहते हुए उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त की राधू कटु शब्दों में इसका प्रतिवाद करने लगी उसे बोलने से कोई लाभ नहीं कहकर माँ चुप हो गई थोड़ी देर बाद सरला कृपा मई दीदी आदि आ पहुँची माँ लेटी लेटी ही उनके साथ बातें करने लगी सरला कृष्णमयी दीदी की नातिनी की बीमारी में उसकी सेवा करने गई थी वहीं सब बातें होने लगी